però anche domenica गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे ओ भूर्भुव स्व तत्सुवरी भर्गो धीमहि से यो धो नचोदया कर्मा पश्यत ये इंद्रस्ुज्य सखा ओ श सम्मान्य स्वामी जी महाराज मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण धर्म प्रेमी सज्जनों मान्यवर उपाचार्य जी हम मनुष्यों का बड़ा सौभाग्य तब होता है जब हमारा पथ प्रदर्शक ठीक हो धार्मिक हो सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसको रास्ता दिखाने वाला धार्मिक और योग्य मिल गया है और दुर्भाग्य उसका है जिसको रास्ता दिखाने वाला अधर्मी और गलत व्यक्ति मिल गया है हम जब किसी मार्ग को अपनाते हैं मार्ग को अपनाते हैं तो स्वयं हम निश्चय नहीं कर पाते कि ये रास्ता ठीक है या गलत है द्वंद्व में होते हैं संशय में होते हैं और उस समय यदि कोई योग्य व्यक्ति हमें बता देता है कि ये रास्ता ठीक है सज्जनों माताओं रास्ता कौन दिखा सकता है जिसको स्वयं पता होता है मार्ग का वही तो रास्ता बता सकता है जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तब अंदर से प्रार्थना करनी होती है किस से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ही मुझे रास्ता दिखा अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुना विद्वान प्रार्थना की के हे अग्नि हे परमात्मा नये सुपथा तुम मुझे ले चल कहाँ ले चल सुपथ पर ले चल अच्छे रास्ते पर ले चल पर वो रास्ता किनका हो वो रास्ता विद्वानों का हो धार्मिकों का हो ऋषियों का रास्ता हो उस रास्ते से मुझे ले चल परमात्मा से प्रार्थना की है किसलिए रास्ता चाहिए हमें मंत्र में कहा राय ऐश्वर्य के लिए मुझे अच्छा रास्ता चाहिए हम ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं इच्छा रखते हैं तो वो ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग क्या हो यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने हमें उपदेश दिया है वेद में हम परमात्मा से अच्छे रास्ते की प्रार्थना करें और सुपथ से क्या प्राप्त होगा ऐश्वर्य प्राप्त होगा वो ऐश्वर्य यदि सुपथ से प्राप्त है निश्चित रूप से वो ऐश्वर्य सुख देने वाला होता है जब जब व्यक्ति सुपथ को छोड़कर के परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर के और तिक्रमबाजी करके रास्ता कोई गलत अपना करके और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है निश्चित रूप से ऐश्वर्य तो मिल जाएगा लेकिन अंदर से बेचैनी साथ साथ आएगी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता विचलित रहेगा दूसरे को धोखा दिया है धोखा दिया है तो क्या हो? प्रार्थना की के प्रभु सुपथ पर ले चलिएगा बहुत पहले की बात दीपावली का दिन था मुझे बहादुरगढ़ से रोहत तक जाना था हरियाणा में बहादुरगढ़ रोहत तक है प्रातः काल सुबह सुबह निकला और लगभग पांच बजे होंगे दीपावली का दिन था पांच बजे बस में बैठा कंडक्टर को टिकट के लिए पैसे दिए लेकिन टिकट कंडक्टर ने दिया नहीं और पैसे रख लिए टिकट मांगा कहने लगे कि कोई बात नहीं आप बैठिए मिल जाएगा मैं बैठा रहा फिर बीच में संकेत किया कि भैया मुझे टिकट दे देवे टिकट नहीं दिया उस व्यक्ति ने और होते होते मेरा गंतव्य आ गया जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया लगभग 23 रुपया या पच्चीस रूपये लगते थे उसने टिकट नहीं दिया दिन कौन सा था दीपावली का काल कौन सा था जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं प्रातः काल का समय था उस व्यक्ति ने प्रात काल से ही क्या करना शुरू कर दिया वो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है ऐश्वर्य किसमें देखा धन में ऐश्वर्य देखा मुझे टिकट ने दिया ये वस्त्र सोचा होगा यदि कोई चेक करने वाला आएगा भी आएगा भी तो महाराज को देख करके वैसे ही छोड़ देंगे और पैसे तो मिल ही गए है मैंने विचार किया इस व्यक्ति ने प्रातः काल ये कार्य प्रारंभ किया है अब सायंकाल तक ये कितने लोगों से ऐसे लेगा और ऐसे लेकर के पैसे लेगा पैसे लेगा बाजार में भी जाएगा क्योंकि दीपावली का दिन है घर खाली हाथ नहीं जाएगा ये बर्तन खरीदेगा ये कपड़े खरीदेगा ये मिठाई खरीदेगा क्यों क्योंकि ऐश्वर्य की इच्छा है इसको और ऐश्वर्य प्राप्त करके घर में जाएगा पत्नी को देगा बच्चों को देगा मन में आया वो मिठाई लेकर के गया है या जहर लेकर के गया है वो तो मिठाई लेकर के गया है या जहर लेकर के गया है वो ऐश्वर्य प्राप्त तो कर रहा है वेद ने क्या कहा अग्नि नय सुपथा हे परमेश्वर मुझे ले चल नये ले चल कहा ले चल सुपथ पर ले चल परमात्मा ने पूछा कि भैया क्यों ले चलूं उत्तर तो दिया राय हे प्रभु मैं सुपथ पर इसलिए चलना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐश्वर्य की इच्छा रखता हूं मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो एक और घटना देखी बचपन में सातवीं कक्षा में था मेरे एक मित्र हनुमान जी का व्रत करते थे थे तो बालक ही लेकिन देखिएगा कि जो व्यक्ति संस्कारी होता है बचपन से ही उसके संस्कार दिखने लग जाते हैं कि ये धार्मिकता की तरफ जाएगा और ये किस तरफ जाएगा हनुमान जी का व्रत करते थे मंगलवार का व्रत करने वाले अपने आप को अधिक धार्मिक मान करके चलते हैं आधी छुट्टी हुई थी स्कूल की दुकान के अंदर गए साथी ने कुछ चीजें खरीदी चीजें खरीदी दुकानदार को पैसे दिए पैसे दिए दुकानदार चीजें लेने के लिए मुंह फेरा हमारी तरफ पीठ थी और दुकानदार का चेहरा सामान की ओर था मेरे साथी ने क्या किया जो हनुमान जी का व्रत करते थे सकरकंद उबाल करके बेचने के लिए उस दुकानदार ने अन्न खा नहीं सकते क्यों क्योंकि व्रत का रखा है मेरे साथी ने मोटा सा सकरकंद उठाया उठा करके पीछे कर लिया देख रहा था इतनी समझ तो उस समय थी व्रत का रखा है अन्न नहीं खाएंगे क्या खाएंगे कंद खाएंगे कंद कौन सा सकरकंद मिल गया है फ्री में राये हम ऐश्वर्य चाहते हैं ऐश्वर्य चाहते हैं तो उस ऐश्वर्य का रास्ता कौन सा हो परमात्मा ने कहा सुपथा हमारा रास्ता सुपथ वाला हो कल्याण का रास्ता हो सज्जनों माताओं जो हम ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं यदि कल्याण के रास्ते से ऐश्वर्य प्राप्त हुआ जीवन भर वो ऐश्वर्य सुख देता है और किसी को धोखा दे करके छल और कपट से चालाकी से ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया निश्चित रूप से आपकी कोठी खड़ी हो जाएगी निश्चित रूप से आपके चापलूस चारों और घूमने लग जाएंगे, निश्चित रूप से आपको कुर्सी मिल जाएगी लेकिन वो कुर्सी धदकेगी आग देगी आग नीचे से आग लगाएगी वो घर भी आग देगा वो सारा का सारा सब कुछ ऐश्वर्य आग देने वाला होगा शांति देने वाला नहीं होगा वेद ने क्या कहामात्मा मुझे ले चल कहा कल्याण के रास्ते पर ले चल और ऐश्वर्य के लिए ले चल और कौन सी प्रार्थना की अस्मा। हे देव परमात्मा को संबोधित किया के हे देव वायुनानी विश्वानी सारा का सारा प्रज्ञान मांगा क्या है वेद की प्रार्थनाएं तो देखिए क्या क्या मांग बैठते हैं मंदिरों में गए मंदिरों में जाकर के मांग क्या होती है हमारी या परमात्मा से मांगा क्या है भक्त ने कह रहे हैं कि विश्वानी वायुनानि विद्वान हे देव तू मुझे संपूर्ण प्रज्ञान दे दे मुझे ज्ञान दे दे मुझे उत्तम बुद्धि दे दे इससे बढ़ करके और क्या चाहिए हमें प्रार्थनाएं क्या क्या कर डाली हमारे एक शास्त्रार्थ महारथी हुए पंडित रामचंद्र देहलवी जी पंडित रामचंद्र देहलवी मध्य प्रदेश नीमच के थे बचपन की घटना अपने प्रवचनों में सुनाया करते थे कि जब घर से सुबह निकलता था पिताजी हाथ पकड़कर के बाहर निकलते घूमने फिरने के लिए रास्ते महादेव जी का मंदिर आता था महादेव जी का मंदिर आता था तो मंदिर से घंटा बजता था और घंटा बजते ही एक आवाज निकलती थी आवाज क्या निकलती थी घंटे पर हाथ मारा और तत्काल प्रार्थना निकली कि दे छपन की चौथाई दे छप्पन की चौथाई प्रार्थना की है छप्पन की चौथाई चाहिए ले अपने प्रवचनों में सुनाया करते थे कि ये बात समझ में नहीं आती थी उस समय बचपना था बचपना था रोजाना वही प्रार्थना सुनता जब बड़ा हुआ बड़ा हुआ तो एक दिन पूछ ही लिया पुजारी जी से कि पुजारी जी ये क्या बात है पुजारी जी ने रहस्य प्रकट किया रहस्य क्या प्रकट किया कि भोलेनाथ वैसे तो नींद में रहते हैं हमारे महापुरुषों को देखिए बदनाम कितना किया है भोलेनाथ को नशहरी बना दिया कि भांग पिया करते थे भांग करके नशे में रहते थे हमारे महापुरुष आप देखिएगा महादेव जी योगी राज थे महायोगी थे और योगी व्यक्ति नशा करेगा लेकिन अपने स्वाद के लिए अपने व्यसन के लिए अपने आप को लंचन से बचाने के लिए बड़ों के ऊपर दोष लगा दो और स्वयं करने लग जाओ महादेव जी को कहा कि ये वैसे तो नशे में रहते हैं इनकी नींद टूटती नहीं है और जब हम घंटा बजाते हैं तो इनकी तंद्रा खुलती है ये जग जाते हैं और जैसे ही जगते हैं हम तत्काल प्रार्थना कर देते हैं कि दे छपन की चौथाई और महादेव जी को चौथाई याद नहीं रहती छप्पन के छप्पन याद रहते हैं मांगा था छप्पन करोड़ छप्पन करोड़ मांगा था छप्पन करोड़ में से चौथाई मांगी थी चौदह करोड़ मांगे थे लेकिन महादेव जी चौदह को भूल जाते हैं छप्पन याद रहते हैं छप्पन के छप्पन दे देंगे ऐसा हो सकता है प्रार्थना क्या करें कहा वायुनानी विद्वान परमात्मा से प्रार्थना की प्रभु आप सपन प्रज्ञान को हमें दे दीजिए जो विशेष जिसके पास सज्जी है सज्जनो माधव जिसके पास ज्ञान होता वो संसार में मार नहीं खाता अज्ञानी व्यक्ति संसार में मार खाता है ज्ञानी व्यक्ति तो बड़े आराम से कुशलता से संसार सागर को पार कर लेता है भले ही दुनिया के लोग कितने भी कांटे बिछाए कितने भी बाधाएं सामने लेकर के आए लेकिन वो व्यक्ति बड़े आराम से इस संसार सागर को पार कर देता है उलझता नहीं है ऋषि महर्षियों को आप पढ़ करके उठा करके देखिएगा धार्मिक व्यक्ति के अंदर इतना बल आ जाता है इतना बल आ जाता है कि विचलित नहीं होता ऋषि दयानंद जी को देखिएगा शंकर जी को देखिएगा श्री रामचंद्र जी को देखिएगा श्री कृष्णचंद्र क्या इन महापुरुषों के जीवन में बाधा नहीं आई अधर्मी लोगों ने क्या कांटे नहीं बिछाए लेकिन वो लोग उलझे नहीं चलते चले गए पार कर गए क्यों क्योंकि विवेकी थे ज्ञानी थे मूर्ख व्यक्ति उलझता है ज्ञानी व्यक्ति नहीं उलझता पार हो जाता है युधि अस्मत जुहु राणम दूर कर दीजिए परमात्मा से प्रार्थना की के प्रभो दूर कर दीजिए क्या दूर कर दू भैया जुह कहा कि हे प्रभो जो कुटिलता रूप पाप कर्म है वो दूर कर दीजिए जोड़ा क्या है पाप तो पाप है लेकिन साथ में जोड़ा है कुटिलता रूप पाप है कुटिल व्यक्ति कैसे कैसे कुटिलता करते हैं पाप तो करते ही करते हैं लेकिन कुटिलता युक्त धार्मिक है बहुत भला जाने वाला है लेकिन नीचे नीचे चट काटता चला जाता है परमात्मा से प्रार्थना की के प्रभु मेरे से कुटिलता दूर कर दीजिए मेरे से पापों को दूर कर दीजिए आचार्य द्रोण देखने में तो बड़े शिक्षक थे गौरव पांडवों को बराबर शिक्षा दे रहे हैं बराबर शिक्षा दे रहे हैं और एक विशेष शिष्य का चयन कर लिया प्रसिद्ध कर दिया कि अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है मैं सब कुछ इसको लुटाना चाहता हूँ सब कुछ देना चाहता हूँ लेकिन कहीं न कहीं अंदर तो कुटिलता थी कुटिलता थी रात्रि में अश्वत्मा को जगाते हैं कह रहे हैं कि भैया सब सो गए हैं सब सो गए हैं और तू जग वो कह रहे हैं कि मेरे बाप मुझे सोने दे मुझे नींद आ रही है क्यों जगाते हो जैसे दूसरे सो रहे हैं, मुझे भी सोने दे लेकिन आचार्य द्रोण अश्वत्मा को उठाते हैं उठाकर के एकांत मिले गए कोई और न आ जाए और नया जाए अस्पथ को कहने लगे पानी के छींटे लगा लो आंखों में सावधान पिताजी क्या करने वाले हैं मैं तुम्हें चक्रव्यूह की शिक्षा देने वाला हूँ चक्रव्यूह की किसी और को मैं तो तुम्हारा एक कर तो दिखावा ये चल रहा था कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है लेकिन अंदर अंदर कहा चल रहा था बहाव बहाव तो बेटे की तरफ था रात्रि नोट कर चक्रव्यूह दे रहे हैं कहीं से अर्जुन है और जाती है वो क्या रहा है पास में जा बैठे पोल तो खुल गई लेकिन फिर आवरण ओढ़ते हैं अर्जुन तू तो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा कुछ नहीं छोड़ेगा ये कुटिलता है अंदर अंदर सज्जनों एक सीधा सीधा वो इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये कुटिल व्यक्ति है जिसने आवरण है आवरण और आचरण आवरण और आचरण दोनों में अंतर है कमरे से निकल करके मंच पर आना होता है मंच पर आना होता है तो मेला कपड़ा नहीं पहन के आया उजिला उजिला धुला हुआ शिष्टाचार है व्यवहार है करना पड़ता है लेकिन ये क्या है जब हम सामान बेचते हैं तो रेपर कैसा लगाते हैं उसके ऊपर जो खोल चढ़ाते हैं कागज चढ़ाते हैं कैसा चढ़ाते हैं चमकीला कागज चढ़ाते हैं अंदर चाहे रेत भर रखा हो आवरण ऐसा बढ़ा करके रखते हैं कि व्यक्ति को धोखा सज्जनों आवरण आचरण बहुत उम्मीद है जिस व्यक्ति का आचरण थी उसका आवरण भी सौभाग्य तो होता है और जिसके अंदर गंदगी भरी हुई हो कितने भी फैशन कर लेवे ऊपर से कितने भी आवरण व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ने वाला दे सकता है अज्ञानियों को बालकों को कुटिल व्यक्ति अधिक खतरनाक होता है बच करके रहिएगा बात याद दोहरा देता हूं अनेक बार बोला है दुर्जन व्यक्ति जब व्यक्ति दुर्जन का संग करने है तो उसके परिणाम देखिएगा और किसी विद्वान व्यक्ति के पास आकर के बैठता है उसके परिणाम देखिएगा कई बार व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि भवर में फंस गया भवर में फंस गया समस्या आ गई है समस्या का समाधान कहाँ होगा समाधान कहा होगा एक व्यक्ति तो ऐसे साथियों के पास जाता है जो और आग लगाएंगे एक व्यक्ति विद्वान के पास आकर के सामने ले लेता है भले ही विद्वान उसको उपदेश नहीं कर रहा भले ही विद्वान उसको सामने नहीं दे रहा लेकिन धीरे धीरे जनो माताओं हमने अनुभव किया है अनुभव क्या किया एक धार्मिक व्यक्ति के पास रहने से क्या क्या मिलता है पूज्यवर आचार्य सत्य जीत का साथ लिया हमने देवता आदमी है इनकी क्रियाएं उपदेश देती हैं क्रियाएं ऋषि दयानंद जी के साथ जो रहते थे साथ रहते थे उसके उपदेश सुनते सुनते तो थे ही लेकिन उनका आचरण उनका व्यवहार शिक्षा दे देता था ऐसे यदि कोई धार्मिक योग्य व्यक्ति मिल जाता है उनकी क्रियाएं उनका आचरण शिक्षा दे देता है और दुर्भाग्य वो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति का सानिध्य पा करके भी उनके अंदर से ऐसे लोगों से अवगुण देख लेते हैं गुण नहीं देख पाते व्याख्यान देने के लिए आए थे छात्रों को कहा कि भाइयों, मैं व्याख्यान तो पह, बाद में दूंगा लेक्चर तो बाद, बाद में दूंगा लेकिन तुम्हारी परीक्षा करता हूं पहले तुम्हारी परीक्षा करना चाहूंगा मैं प्रश्न पत्र तैयार करता हूं और तुम्हें उत्तर देना है उत्तर लिखना है सबको प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र तैयार किया एक सफेद कागज लिया है सफेद कागज लेकर के प्रोफेसर ने उस सफेद कागज में काले पेन से एक छोटा सा बिंदु लगा दिया छोटी सी टीका लगाया बिंदु लगाया और बिंदु लगा करके 20 30 50 कागजों को वो वैसा करके लपेटा और छात्रों में बांट दिया और बांट करके कहा कि प्रश्न पत्र मैंने दे दिया है उत्तर तुम्हें देना है तो तुम्हें उत्तर देना है छात्र देखते चले गए कि इसमें प्रश्न तो है ही नहीं प्रश्न तो है ही नहीं बड़े ध्यान से देखा कि काला काला बिंदु है काला काला बिंदु है यही प्रश्न है काले बिंदु के ऊपर छात्र लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए काले बिंदु के ऊपर सबके प्रश्न पत्र आए प्रोफेसर ने उत्तर देखे उत्तर देखे और उत्तर देख करके निराश हो गए निराश हो गए कहने लगे मैंने लेकिन दिये दिये दिये। गुरुदेव हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है और बड़े विस्तार से दिया है प्रोफेसर कहने लगे मेरे भाइयों मैंने देखो क्या किया था एक छोटा सा बिंदु लगाया था और कितना लंबा चौड़ा कागज सफेद था वो सफेदी तुम्हें तो दिखाई नहीं दी एक छोटा सा, सा, सा काला बिंदु दिखाई दे, छोटा सा काला बिंदु व्यक्ति के गुण दिखाई नहीं देते छोटा सा काला बिंदु दिखाई दे जाता है और उस बिंदु पर रगड़ा लगा दिया जाता है रगड़ा लगा दिया जाता है पेज के पेज लिख डाले काले बिंदु के ऊपर चुहुरा दूर करेगा कुटिलता दूर कर देगा तो वो तो कह रहा है कि हे प्रभु यदि मेरे अंदर से कुटिलता दूर हो गई कुटिलता दूर हो गई तो क्या होगा नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा आपकी किया करेंगे आपकी प्रशंसा आपकी स्तुति कैसे होगी हम नम्रता पूर्वक आपकी स्तुति किया करेंगे और क्या होगा उसका परिणाम क्या होगा जब हम नम्र होकर के परमात्मा की स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे तो क्या होगा परिणाम होगा सर्वदा आनंद में रहेंगे बड़ा आनंद में रहेंगे ऋषि दयानंद जी ने स्तुति की आनंद में रहे अन्य ऋषियों ने स्तुति की आनंद में रहे श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण चंद्र जी हनुमान जी महादेव जी हमारे महापुरुष जो हुए उन्होंने स्तुति की आनंद में रहे और कुटिलता से भरे रहे स्तुति तो निकलेगी नहीं कुछ और ही निकलता चला जाएगा आनंद की तो बात को दूर है अशांति में व्यक्ति भरा रहेगा हमें रास्ता दिखाने वाला कौन हो सज्जनों माताओं सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जिसको मार्ग दिखाने वाला योग्य मिल गया वो व्यक्ति समझिएगा कि सौभाग्यशाली है और जिसको रास्ता दिखाने वाला ठीक नहीं मिला समझिएगा कि उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम भाग्यशाली बने इन्हीं कामनाओं के साथ वाणी को विराम ओम